हित पर विचार चल रहा था कार्यों के लक्षण लगता इस पर अतएव हमारे हेतु में किसी प्रकार के विचार दोष नहीं है विशेषण विशेष भाव दोनों युक्त मिलाकर के बिल्कुल ठीक है शब्द में दूषणे न साध्य वैकल्यम यथाशब्द देने के बाद साधन में जो दोष दिया जा रहा था तो दूर हो गया साध्य वैकल्यता भी नहीं रह गया क्योंकि हमने देखा है तक्षादि लोग घर आए पे जो निर्माण करते हैं वह स्वामी का ये है जानते हैं वे लोग और द्रव्य आदि दान आदि पूर्वक भी जो करते हैं वे भी जानते हैं इस बात को क्योंकि वे समझते हैं कि इदम इतम निर्माण कर्तव्यम ऐसा निश्चय उनके अंदर है नाभिप्रायवशात यदि कोई पूर्वता को है अभिप्राय के वजह से सब हो सकती है नाभिप्रायवशात पाँच नंबर टिप्पणी पक्षे साध्य समन्वय अनुगुण विवक्षित शब्दार्थ आदाय दूषण नक्ष में साध्य समन्वय के अनुरूप विवक्षित शब्द का अर्थ को यहाँ यथाशन से लेना क्योंकि भाषकर ने यथोक्त क्षण कह दिया यथाश तो कुछ भी हो सकती है ना इसलिए कहते पक्ष में साध्य को घटाने की अनुकूल जो चीज हो वो तुम ले सकते हो यथाशन इसे जान करके वो थोड़ा फ्लैक्सिबिलिटी रखा गया है थोड़ी अपन हित में बनाया भगवान भाषकार ने कि किसी के भी दृष्टिकोण से अनुमान हमारा गलत नहीं रहेगा नहीं आप एक शब्द पक्का जोड़ी देंगे उसमें अपने अनुसार से, दूसरा कि हम नहीं मानेंगे शादी तुम्हारे लिए अनुकूल बैठ जाए पक्ष में वैसा तुम यथाशब्द कर अपने आप ढूंढ लेना हर पक्ष के साथ, साथ अपना अपना करते रहो हमें कोई चिंता ही नहीं है हमारे पक्ष में भी घटेगा सबके पक्ष में घट जाएगा इसे जानकर यथाशब्द दिया गया है ऐसा समझा इसलिए साध्य वैकलता दोष नहीं है साधन भी नहीं रह गया के विपक्ष विपक्ष का मतलब क्या व्यतिरके भाषण आत्माधि कर रहे हैं विपक्ष के मैंने वितरक व्याप्ति बनाओगे तो आत्माधि दृष्टान उदाहरण सम समझा रहे हैं को दिखा करके कर विशिष्ट कार्यो विशिष्ट है भी हो, नहीं हो सकता। आत्मा, प्रयोगा इस प्रकार से हमारा अनुमान अन्वय और व्यति से हो गया अन्वय में तक्ष का भी गति का था ना पहले यद् विचित्रं यदिचि त विभाग प्रयत्नपूर्वक यदि कार्य दो पंक्ति ऊपर है विपक्ष में पढ़ा ठीक द्व पंक्ति पर देखो अन्वयव्या यद विचित्रकारगज्ञ प्रयत्नपूर्वक यहादी यह अन्वय्या और यदिपूर्वक नव विचिकार्यम नवती आत्मा काशादी विचित्र्यमस्तो तूर्वपक्षे जैसा आप कहते हैं ना धूम तो वास्तो ऐसे कोई के कहता है धूम रहे एना वन्नी को नहीं मारेंगे तब क्या करते हैं कार्यकान भाव रूपा विघटन तर्क को इस्तेमाल करते हैं ना गुरु पक्ष का तर्क को विघटन करने के लिए कार्यकान भाव बोलते है आपके क्या कहेंगे उस समय में धूम वास्तु छेद अरे धूमो वन जन्यो न धूम होते हुए भी वन्नी नहीं है कहने का मतलब क्या है धूम वन्नी का कार्य नहीं है ये मानना पड़ जाएगा तब तो पूर्व पक्ष घबरा जो ऐसे कैसे होगा ऐसे तो वन्नी का कार्य नहीं है ऐसे कैसे मान लूंगा फिर तो ये भी मानो भी तुम ये नहीं मान सकते तो वन्नी का कार्य नहीं है धूम फिर तुम तो वन्नी का कार्य मानते हो तो फिर कार्य जब है जब कारण जरूर है तो फिर वन्नी है मान लो इस तरह से जो पक्ष तर्क करता है तो उसके लिए जॉब क्या होता है हमेशा कार्य कांड का विघटन तर्क को प्रस्तुत किया जाता है यहाँ पर भी कोई कह रहा है मान लो तुम्हारे हेतु मानते हैं यहां कि नहीं मानूंगा धूम अस्तो, अस्तो, अस्तो, उसी प्रकार से विचित्रस्तु कि भविष्य किम जगतवैचित्र से कर्मवैचित्रदवाद तो प्रश्न और सिद्धांत पूछ सकता है क्या हो गया चैतन्य मतलब क्या भाई चैतन्य जरूरी है क्यों बार बार बोल रहे हो आप पूर्व पक्ष कहता है जगत की वैचित्रता तो कर्म वैचित्र के आधार पर सिद्ध हो जाएगा कोई विभागज्ञ की जरूरत नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं जगत वैचित्र के विभागज्ञ पूर्क मास्तु क्यों कर्म वैचित्र पूर्वकम में वस्तु ये बाधक है पक्ष कहा संभवाद कहा पक्ष साध्य भाव संघ गया पक्ष में साधी नहीं रह गया पक्ष पे जगत विचित्र जगत विचित्र जब कैसा है विचित्रकारी वाला है विभाग के पूर्वकत्व साध्य बना दिया था तो विभाग पूर्वकत्व नाम साध्य पक्ष रूप जगत में नहीं है तो तब समझा दिया तो आशंका ने साधंका आशंक हुई तो शंकित विपक्ष है तब विपक्ष में भी शंका हो गई आत्मादि में पक्ष में पक्ष बिगड़ गया तो अपने आप क्या है साध्य वाला पक्ष भी गया विपक्ष भी, भी गया पक्ष सपक्ष सब खंडित हो जाता है जब पक्ष में ही साध्य नहीं हो पाएगा संशय हो गया तो संकित विपक्ष वर्तमान हेतु में विद्यमान हेतु भी संकित विचार वाला हो गया कित्या तब अगला सूत्र आरंभ होता है सूत्र संख्या सत्ताईस कर्म ए वे न पर तंत्र से निमित्त मात्र कर्म एवं चेत कर्मेव इति चेत न ऐसा नहीं कहना भाई कर्म ही से सारी जगत वितरित सिद्धि हो सकती है विभाग की कोई जरूरत नहीं है कर्मणव मीमांसक है मुख्य कर्म से ही जगत की व्यवस्था हो सकती है इसलिए जगत के वैचित्रता कर्म की वैचित्रता से ही सिद्ध हो जाएगा इसे कोई ईश्वर नामक को जीवों के कर्मों के विभाग पूर्वक जानने वाला उसकी अपेक्षा ही नहीं रहा और कहते ही मानसिक श्लोक ही है हम ईश्वर ईश्वर को नहीं मानते हमारे यहाँ तो मंत्र ही ईश्वर ये मंत्रों का ही बोलने से मेरा कर्म संपन्न हुआ कर्म संपन्न होने से मेरे को फल मिल रहा तो मंत्र की कोई और ईश्वर मानने की जरूरत क्या हम मंत्र ना बोलो ऐसे कर्म करूँगा तो फल नहीं देगा क्योंकि विधि कहती है वेद के विधि है ना अमुक मंत्र से काम करो अमुक अमुक में से काम करना है जिस मंत्र से जो काम करने का है स्वतंत्रता रही तो मैं करूंगा तब तो, तो, तो, तो मेरे को दे सकता नहीं तो इतनी स्वतंत्रता मेरे वे कर्म को किए कर्म को कब देना कब ना देना उसकी मर्जी है उसी में उसको हम भी कहेंगे मैंने जो किया वो अच्छे कर्म फल अब नहीं दे रहा स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है अपने भक्तों को हमेशा अच्छा फल देता है मेरे को अच्छा फल नहीं देता है तो बेईमान है ना ईश्वर तो उल्टा तो दोष आ जाएंगे वो स्वतंत्रता भी आप मान नहीं सकते ये आप कहोगे ईश्वर जो है अपने मर्जी से आपके कर्म का फल देगा फिर तो बेईमान हो जाएगा निर्घन दोष ब्रह्म सूत्र में विचार आया इस पर ईश्वर जो है वही दोष आता है क्योंकि इसको अच्छा कर रहा है किसको पूरा कर रहा है फिर सबको सब एक साथ सबको अच्छा कर्म का फल दे दो एक साथ सबको पूरा कर्म का फल दे दो तो वो ठीक था अब किसी को तो तुम वो भी देखते हैं जो भगत मंदिर में चक्कर काट रहा है उसको तो खूब दे रहा है जो मंदिर में चक्कर ना काटे उसको तो रगड़ देता है जूनिया दुखी कर देता है इसका मतलब क्या है मम भक्त नप्रणश्यत्य है मेरे भक्त न मेरा भक्त का नाश नहीं करूंगा इसमें जो भक्त नहीं उसके तुम नाश करेगा तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जीवों के कर्म के फल देने में उसकी भी उसकी स्वतंत्रता खंडन कर देते हैं हम ईश्वर को मानेंगे विग्रहो हविशाम भोग कई बार लिखा चुका हूं विग्रहिशाम भोग ईश्वरी प्रसन्नता पंचकं पंचकम ये पांच विग्रह आदि है जो हम नहीं मानते हैं सबसे पहला हम कोई शरीर वाला है वो लंबा चौड़ा है वो वही सहस्र शीर्ष सहस्राक्ष सहस्र ये हम नहीं मानते सब एक खोपड़ी वाला नहीं होता सांप हो गया फिर तो ससुर खोपड़ी वाला है ससुर फण वाला सांप जैसे आदमी है ईश्वर तुम्हारा हम विग्रह मानते ही नहीं विष्याम भोग जो हम भविष्य देते हैं उसको भोग करेगा वो जो खाएगा उसे पुष्ट होएगा और फल देन में समर्थ हो जाएगा ये हम नहीं मानते अविषण ऐश्वर्य और बड़ा ऐश्वर्य वाला है वो ठंड ईश्वर ठंड भग इसका इस नाम भगवान ये भी हम नहीं मानते और फलदात्र प्रसन्नता हर प्रीति कहते हो ना कहा इसको प्रसन्नता वसन्नता नहीं मानते क्यों प्रसन्न होना है यदि वो प्रसन्न होता है का मतलब है वो ईश्वर नहीं क्योंकि संसार हम क्या देखते हैं जो व्यक्ति उनके अनुकूल व्यवहार करोगे चमचागिरी करोगे तो प्रसन्न रहता है और ना करो तो क्यों होता है नाराज होता है ऐसे ही तुम्हारा वह ईश्वरी प्रसन्न होने वाला और किसी के प्रति नाराज होने वाला हो जाएगा तो वैषम आ ही जाएगा इसे प्रसन्नता अभी हम उसमें नहीं है और अंत में कहता है फलदात्र फल दान देने वा फल देने वाला है वो ये भी मैं नहीं मानता पंचकम विधिकम नवा मीमांसा का पहला अधिकरण विग्राधिकरण है उसी में स्पष्ट सा बात कही है इसी उनका क्या है कर्म से सारी व्यवस्था होती है कर्म ही फल दाता है कर्म ही सब कुछ है हमारे कर्म ही ईश्वर कर्म एवं ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता यहां पर बोल रहे देखिये कर्तृत से कर्मण निमित स्वाद कार्य वैचित्र से भंग प्रसंगो वाद करता लेकिन तब से दानी कर्ता के बिना कर्म स्वतंत्र है फल देने में यह नहीं कह सकते हो आप कर्तृ पर तंत्र से कर्मण कि कर्म संपादन भी किसने करा था बताओ पहले कर्म किसने करा जीव ने चेतन नहीं कर्ता के अधीन जो रहने वाला कर्म स्वयं की उत्पत्ति के वो इतना स्वतंत्र हो गया कि वो कर्ता को फल देने में मेरे से पैदा किया वो वस्तु मेरे ही सर पर चुत्ता मारने लग जाए ये कैसा होगा एक सही तो हुआ अब मेरे से मैंने कर्म किया अब वो कर्मर्ची से मेरे को फल देगा स्वतंत्रता कैसे मानी जा, जा सकती है देखो कर्तिक परतंत्र से क्रमण निमित्त मात्रता इसलिए मानेंगे वो निमित मात्र हो सकता है वो फल देने में स्वतंत्र नहीं हो सकता स्वातंत्र निमित्त संभव स्वातंत्र नही बन सकता परतंत्र निमित्त ही माना उत्पत्ति भी उसकी परतंत्रता है उसके फलदान देने में भी परतंत्रता ही माननी पड़ेगी स्वतंत्र नहीं मान सकते कार्य वैसे भंग प्रसंग इसलिए और कौन सा के बताओ कार्य ईश्वर रूपा कर्ता का सिद्ध नहीं हो सकता कर्म से कार्यवैचित्रता नहीं हो सकती है ऐसे कार्यवैचित्र से भंग प्रसंगो बाधक मंत्री बिना जो कार्य को वैचित्र की भंग की प्रसति आ रही है यही सबसे बड़ा बाधक है इससे में कर्म से भिन्न जो ईश्वर को मान नहीं पड़ेगा कर्म जड़म, सार में सबसे पहले ही शुरू होता है कर्तुराग या कर्म किम जड़म के कि आज्ञा से चलने वाला यह जड़बूता कर्म फल कहां से दे सकता है इसे पक्ष में साध्या भाव की आशंका अनुपत्य है न शंक विचारित पक्ष में साधाव की आशंका की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है अत हेतु में शख्त विचार दोष भी नहीं रहा भाव अविस्तार कर रहे हैं संग्रहवाकी को परतंत्र से निमित्त मात्रत्व आप क्या हो गया में तो बता दिया परतंत्र से निमित्त मातृत्व क्योंकि जो भी परतंत्र होता है संसार में वह सदा ही निमित्त मातृ होता है और कर्म भी परतंत्र होने के नाते स्वयं की उत्पत्ति के प्रति परतंत्र होने के नाते है स्व फल देने में भी वह परतंत्र ही रहेगा और परतंत्रता में भी वह स्वतंत्रता नहीं है वह निमित्त में भी पारतंत्रता ही रह जाती है निमित्त तो जरूर मानते हैं ईश्वर कर्मों को निमित्त बनाकर के फल देता है बिना आपका केव कर्म को आपको फल दे नहीं सकता नहीं तो कृतहान अकृत दोष आ जाएगा यह दोष को बचने के लिए हमें कहना पड़ेगा हमारा क्यों कर्म का फल ही हमको देता है इतना ही है वह समझता है वह समझदार है किस समय कौन सफल देना कौन सफल नहीं देना यह उसकी स्वतंत्रता रहने पर भी दोष क्यों नहीं होता है उसका पीछे कर्म सिद्धांत उसके अधीन है कौन व्यक्ति किस प्रकार का कर्म कर्म किया और उसका फल भोग उसको कम मिलना चाहिए यह भी आपके ही अधीन है क्योंकि आप अभी लग रहा है ना आपको आप नहीं चाहते बुखार आवे आया तो आप अच्छा जल्दी भाग जावे, लेकिन पहले आपने ऐसा कर्म किया है जिसका फल इतने समय के बाद पक करके आपको फल मिलना है जैसे जैसे आप होता गर्भा अच्छा में चौबीस आठ महीने नौ महीने तो रुकना ही पड़ेगा आप चाहो चार महीने के बाद ही बच्चा पैदा हो जाए तो कैसे हो जाएगा आपने पीछ बो दिया खेती में गेहूं है पानी दो उसको मेनटेन करो तीन महीना लगना ही है उसको जैसे कर्म भी अपना फल कर्मिक बीज जैसा है आपका ही गोया हुआ है वो अपना फल देने के लिए समय की आकांक्षा तो करेगा ही। और वह कर्मानुसारे कौन सा कर्म कितने समय लेगा उस पर निर्भर है जैसे कौन सा बीज अपने गोया है वो कितने समय में फसल देगा उस पर निर्भर होता है सारे बीज समान समय नहीं लेते ना सारे पेट समान फल थोड़े दे जा रहे हैं अपना सबका अलग अलग समय अलग व्यवस्था है बीज का अपना स्वभाव है उसी प्रकार से आपके पाप और पुण्य कर्मों का अपना स्वभाव है किस प्रकार का पाप कर्म कितने समय जा करके क्या फल देगा इसको ज्यादा जानना चाहते हैं पुराण पढ़ पुर लेना। इसे मरने के बाद हर आदमी घर में क्या होता है तेरी भी एक दिन गरुड़ पुराण सुनाया जाए तो सब लोगों को बिठा कर सुन लो न भाई ये सब पाप करेगा तो इतना समय यह फल मिलेगा इतना समय अमृत जगह रहना पड़ेगा वह वर्णन किया है किस प्रकार का पाप का किस प्रकार का फल होगा किस प्रकार के पुण्य का कितने किस प्रकार का फल है कितना समय होगा कितने समय के बाद मिलेगा सारी व्यवस्थाओं बताई गई संक्षेप में उसके आधार पर है सगल कर्मों की व्यवस्था बनी हुई है और उसी अपना स्वयं की ईश्वरीय जो कर्म के संविधान के आधार पर ही दंड व्यवस्था होती है अत्य ईश्वर भी स्वतंत्र नहीं है कर्म अध करता है। कर्म स्वतंत्र नहीं रहा परतंत्र हो गया ईश्वर अधीन है ईश्वर भी स्वतंत्र कर्म आधीन है। इसे के की है कि व्यवस्थापक बना हुआ है समय समय पर चलने के लिए सही ढंग से व्यवस्था कराने वाला वो बैठा हुआ है नहीं तो उसे उठ पठान काम होने लग जाए अव्यवस्थित चलने लग जाए आज गंगा जी यहाँ आ रही है कल से चैना चाइना में चला जाए तो मुश्किल हो जाएगा या नहीं जर, जर लग जाएगा तो क्या करोगे वो तो नियमित क्रम से चलना है ना हर ग्राफ़ गृह आपस में लड़ जाए इसलिए प्रदीप जैन ने गाया ना एक भजन में देख तेरे संसार की हालत तो क्या हो गई भगवान है न बदल गया इनसे कितना बदल गया इनसे न बगला नहीं कितना बदल गए नक्षत्रकार हिल मिल के चल रहे हैं एक बगीचे विभिन्न प्रकार के फूल बढ़िया एक साथ चल रहे रहे हैं हैं लेकिन मनुष्य दो भाई एक साथ पलप नहीं चलते इधर जैसा विचित्र खो जगत तो वैचित्रग करो वैचित्रग मनुष्य मनुष्यता आ गया क्या तो वो दृष्टांत है संग्रह संग्रहवाक्य से पूर्वपक्ष भाग विवृण इत्यादि स्वयं पूर्वपक्ष का वर्णन कर रहे हैं प्राणि तचित्र देश का निमित्ता अनुरूप नियुति प्रकृति निवृत्ति क्रम चित्य सर्वे कर्तृगा पक्ष का व्याख्या है पर तो सर्वज्ञ कर्तृक मानना नहीं है वह यह जो हम देख रहे हैं उपभोग वैचित्रम प्राणी नाम प्राणियों को जो सुख दुख का वित्र का देख रहे हैं तब साधन वैचित्रं और सुख दुख भी जो मिल रहा है उसकी भी साधन अलग अलग है सभी सुखी हैं, सभी दुखी है सुख के साधन अलग अलग है सबको और दुख के भी साधन सबका अपना अलग अलग ही होता है देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमंच और देश काल आदि निमित्तों के अनुरूप नियत प्रवृत्ति नियत निवृत्ति का जो क्रम है यह क्रम त्य सर्व की कर्त काम ईश्वर सर्वर सर्व कर्तृ नहीं मानता है कितरी फिर कैसा हो रहा है सब कर्मणव कर्म से होता है तस्त्य प्रभाव पर कर्म है का प्रभाव को कोई समझ नहीं सकता स्वयं भगवान गीता में कह दिया गहना कर्मण गति कोई नहीं समझ सकता कर्म की गति को कोई समझाई नहीं आज तक असलियत में कर्म का स्वरूप क्या है इसे कहते हैं अचिंत प्रभाव तत्व कर्मणा वो जब कर्म कैसा है अचिंत गहनाकर्मणी भगवद टिप्पण नंबर दो में देख लीजिए श्लोक का टुकड़ा दे दिया है सर्वे फल हेतुत्व अभिगमाचा सर्वैच्छा फल हेतु और सभी के द्वारा जो भी व्यक्ति जो कुछ पा रहा है, जानता है इस मिसफल कहे तो कर्म कोई नहीं कहता ईश्वर ने दिया सब जानते हैं कहते भी है, तुम्हारा कर्म ही ऐसा था इसे तेरे साथ ऐसा हो रहा हम लोग तो हमारे उत्पाद कर्म हम क्या करें ये तो कहते सब लोग अपने कर्म को तो दोष देते हैं अच्छा हो तो भी अपना कर्म मानते बुरा हो तो भी अपना कर्म मानते सर्विश्च सभी के तरे माना गया है फल हेतुत्व कर्म को ही फल का हेतु करके स्वीकार किया हुआ है सतिकर्म बल हेतु कि कल्पना इसीलिए जब एक फल का भी कारण फल प्रदान करने में साधन बुद्ध जब कर्म विद्यमान रहते हुए ईश्वर रूपे तत्व का अधिक कल्पना करने की क्या जरूरत है अतः न नित्य से ईश्वर से नित्य सर्वज्ञ शक्ति है फल हेतु न इसलिए कोई नित्य हो ऐसा ईश्वर नित्य सर्वज्ञ शक्ति वाला और तो नित्य सर्वज्ञ नित्य सर्वशक्तिमान हो फल प्रदान करने का कारण हो ऐसे सब साधन से सामर्थ्य से युक्त हो या वित्त को मानने की कोई जरूरत नहीं है सिद्धांतिक न यह पहला पूर्व पक्ष है कर्मणव पर निमित्त मात्र हमारे जो ईश्वर के प्रति पहला पूर्व पक्ष है कुल यहाँ आठ पूर्व पक्ष आएगा सिद्धांत आएगा आठ बार बोलेंगे बाचिकार्न चिन्ह चिन्ह देखिए न कर्मणि एकश्वरादि वैचिम्य निर्घन्य दोष परिहारा देखो आंदिरी पहला पंक्ति क्या कह रहा है जो वादियों के द्वारा भी मान लिया गया है क्या मान लिया गया वही दोष का परिहार करने ले कर्म जगत का का कारण है यह इष्ट ईश्वरवादियों के द्वारा भी वेदांत आदि के द्वारा भी संवर कल्पित धर्मी धर्म कल्पनी गौरवम सब और उस जब सर्वमत स्वीकृत इसीलिए ईश्वरवादी भी अंत में जगत का कर्म को ही मानता है ईश्वर एक विचित्र जगत को पैदा किया जीवों के कर्म के अनुसार पैदा किया ये ईश्वरवादी लोग भी कहते ही हैं जब सभी का मानना ही है जगत विचित्र के प्रति ईश्वर भी कर्माधीन होकर विचित्रता पैदा करता है तो उसने ईश्वर की जरूरत है क्या सीधे कौन कर्म ही पैदा कर दिया नहीं कह रहे हैं तत्स सर्वत विहाय उसे करके, त्याग करके एक नया कोई अपूर्व ईश्वर नाम का किसने देखा ही नहीं हा? आप कल्पना कर रहे हो, ईश्वर होते धर्मी और उसमें धर्म भी दुनिया भर का धर्म कल्पना कर लिया वो सर्वशक्तिमान मान है वो सर्वज्ञ है फलदाता है ये है वो है आनंद सागर दया सागर करुणा सागर दुनिया भर कल्पना अनंत गुण है उसके पास नहीं गुण की कोई कल्पना और गणना कर ही नहीं सकता नास्त्यंत भगवान गीता में कहते है ना मेरा कोई आग, आग वर्ण गुणों का वर्णन करो कोई अंत ही नहीं है ऐसा आनंद धर्मों की कल्पनीय गौरवम सियात गौरव काम क्यों करते हो आप नित्य से नित्य खंडन किया सदी लाघवे गौरव दूषण सी नहीं है तो सिद्धांत तो सिद्धांत तो तो है, है। कारण क्या है, है? है? समझा रहे हैं न कर्मण एव इत्यादि ना अब सिद्धांत उपभोग्यदिप न उपपद्य न है ना कर्मण उपभोग न उपद्य कर्म ही भोग की वैचित्रता के कारण है यह बात उपन्न नहीं हो सकता पूर्व पक्ष का है तस्मा क्यों नहीं होगा कर्तंत्र कर्मण क्योंकि क्या करेगा बेचारा कर्म वो तो सदा परतंत्र जड़वा कर्ता क्या कर्म है क्यों है क्यों कर्म जड़े अरे नियत निमित्त फलम अन्य समझा रहे इसको नहीं मित नुक्तमनपेक्षेणी क्षिमत्न निवृत्त प्राप्त परमा देशाला निशेषापेक्षको फल जनिष्युक्त अनपेक्ष्य अनेक्त क्योंकि ये क्षतिमत चैतन्य वाला जो पुरुष इसके प्रयत्न के द्वारा निर्वृतम कर्म सिद्ध किया हुए कर्म है उत्पन्न किया हुआ कर्म है तत्पय परमाद प्रदम इसलिए उस चैतन्यवान जीव का उपराम होने से वह कर्म भी क्या हो गया उपराम को प्राप्त हो गया जब जब आप कर रहे हैं तो कर्म हो रहा है आप बंद कर दे तो कर्म बंद हो गया कम का स्वतंत्र इसीलिए और स्वतंत्रता को दिखाने के लिए जान बात कह रहे हैं चितिमत पुरुष को तो प्रे द्वारा कर्म इसीलिए ऐसा वह जो कर्म जो चैतन्य के चैतन्यवान पुरुष के निवृत्त होने से खुद ही निवृत्त हो जाने वाला जो कर्म है वो देशांतर में कहा से टपक गया कालांतर में कहा से टपक जाएगा कि आपको फल देने लग जाएगा क्या जिसकी स्वतंत्र अस्तित्व सत्ता ही नहीं है स्वतंत्र पे टिकी नहीं सकता आप हैं तो वो है आप कर रहे हैं तो वो है आप नहीं करेंगे तो नहीं है जो ऐसा जो चीज है इतनी परतंत्र है जिसकी अस्तित्व अस्ति, कर्म अस्थि कब बोलोगे जब चैतनी प्रतपूर्वक कर रहा है भग नहीं कर रहा है तो नास्ती हो गया वो जो ऐसा वस्तु है वो देशांतर में आकर के कालांतर में आकर के नियत निमित्त विशेष की अपेक्षा करता हुआ फल कैसे दे देगा नियत निमित्त विशेष अपेक्षा करतु फलम जनिष्य नुक्तम नियत निमित्त विशेष उनकी अपेक्षा करता हुआ कर्ता को ऐसा जो कर्म नष्ट होने वाला जो कर्म है वो फल देगा भविष्य में जाकर के कैसे कर आत्मना अन्य अन्य आत्मने चार समझा रहे हैं स्वस्य स्वस्माद्वा स्वस्माद्वा नत्मती है नग्न कर्मणा कर्म अपने से भिन्न कोई प्रयोक्ता अपना या प्रयोक्ता, अपने से स्वस्य अन्य प्रयोग अनपेक्ष जन शि की नुक्ता ऐसा अनु कर देना आत्मन मैंने स्वय मैंने कर दिया कर्म करम क्या कर रहा है खुद से भिन्न आत्म मने कर्मणा कर्मण कर्म से जो भिन्न कोई न कोई प्रयोगता चेतन की अनपेक्ष अपेक्षा की ना फलम जनिश्चित न डालेगा यह कहना बिल्कुल संभव नहीं है ऐसा नहीं है दूसरा खड़ा होता है करते हुए फलकदाल प्रयोगदान ऐसे कैसे करते हो कोई नहीं है। जिस करता ने कर्म को किया था वही करता उस कर्म को प्रेरणा दे कर्म मैंने तुमको करके डिपोजिट में रखा था स्टॉक में आप तो उठ मेरे को बुखार दे ऐसे कोई कहेगा मैंने पाप कर्म करके तुमको अपने हृदय में रखा था आप हे पाप कर्म तुम उठो जगो मेरे को बीमारी कर दो लाओ फल दो ऐसा करता ही उसको प्रेरणा देगा क्या जिस कर्ता ने पुण्य कर्म किया पुण्य कर्म को है हे पुण्यकर्म मैंने तुमको संपादन करके अपने हृदय में बसा लिया था और अब तुम मुझे वह पुण्यकर्म फल स्वर तुम्हें पहुंचा दी यहां से ऐसा सकता है? क्या ऐसा करता अपने पुण्य पापों को प्रेरणा देकर के फल को भोग लेगा दिया ऐसा करने में स्वतंत्र होता करता कहीं कर फल देता कौन सा मूर्ख करता है जो दुखों को कामना करता है? है? ऐसा भी करता मूर्ख होते हैं क्या जो कहे पाप हमको दुख देते रहना ऐसे इसलिए करता खुद ही प्रेरक प्रेरक नहीं हो सकता दूसरा पुरुष केवल कर्म केवल नहीं है मैं मान लेता हूं लेकिन करता ही कर्म को फल देने के लिए प्रेरणा कर देता है दूसरा सेकंड पूर्व पक्ष काले प्रयोग पक्ष इसका करने का मतलब क्या ये भी ईश्वर को नहीं मान रहा है ईश्वर जरूरत नहीं है कर्म को फल देने के लिए प्रेरणा देने ईश्वर की जरूरत नहीं जो कर्मों का करने वाला जीवात्मा करता वो खुद ही अपने कर्मों को प्रेरणा देगा ऐसे मानना चाहिए दिक्षित न आगे कहेंगे ना इसे पहले समझा रहे कैसे प्रेरणा देता है अभिनय कर दिखाते मया निवर्तितो फलमिति प्रक्रिया दिखा रहे मेरे द्वारा तुमको सिद्ध किया गया है मया निर्वर्तितो सी मेरे द्वारा तुमको सिद्ध कर दिया गया हे कर्म मैंने तुमको पैदा किया है तैयार किया है सिद्ध किया है इसलिए ताम प्रयोग फलाया अब मैं कह रहा हूं तुमको तुम फल मेरे को देने के लिए प्रवृत्त हो जाओ पंडल में कैसा फल देना यदि आत्मानुरूपम फलम जो तुम्हारे अनुरूप है जैसा तुमको कहना है मैंने जब तुमको पाप कर्म किया हो तो पाप में तुम कर्म हो उसके अनुरूप तुम फल देना पुण्य में फल है कर्म हो तो उसके अनुरूप फल देना आत्मानूप नहीं कर्म के स्वरूप तुम्हारा जैसा स्वर्ग उसके अनुरूप देना उल्टा पुलटा नहीं देना ऐसा कर उसको समझा चेत न ऐसा नहीं हो सकता देश का निमित्त विशेषणिज्ञता क्योंकि जीवात का बेचारा खुद को पता नहीं चलता है अब आगे क्या होगा आगे क्या होने वाला है, है? पीछे जो बीता हो भी पूरे याद नहीं रहता आगे के सतर्क भी नहीं रह पाता है तो ये कैसे अपने कर्मों को प्रेरणा दे सकता है जिसको भूत भविष्य वर्तमान का शिक्षक खोपड़ी में ठिकाना ही नहीं है न भूतों को ठीक याद रखता है न वर्तमान की स्थिति का हालात का पता नहीं और भविष्य का तो कुछ हो ही मत उसको कुछ भी नहीं जानता घोर अंधकार है भविष्य यहां से निकलते निकलते बाहर क्या होएगा पता नहीं बैठे बैठे क्या होएगा पता नहीं एक डगे रहेगा मर जाएगा भरोसा नहीं कुछ पता नहीं एक आदमी बढ़िया चावल बनी थी तो बढ़िया चावल दाल खाया खा पी का गपे मार हंस रहा है ड में एक चावल ऊपर आ गया आगे वो श्वास के नाली में ऐसे फंस गया वो वाटर वाटर कर रहा है बेचारा पानी पानी पानी छिल्ला पानी पिलाया भी उतना नहीं वो जब तक तो रास्ता ले गया तब तो तक तो ऊपर पहुंच क्या, गया क्या फंस गया वो आखिर नाल से निकला श्वास नाल में जाके फंस गया वो ही नहीं वहां से निकला ही नहीं तो क्या कर? मर गया जिस तरह से घटनाएं देखा गया तो क्या कहेंगे इसीलिए तो देश का निमित्त विशेष अनभिज्ञता, देश निमित्त रूपा काल रूपा निमित्त विशेष उनको यह करता जानता ही नहीं है कि समय मुझे कौन सा पल चाहिए कौन सा पल नहीं चाहिए लेकिन होता क्या उल्टा जो पल चाहता है वो मिलता नहीं जो पल नहीं चाहता है वही उसके साथ होता बड़ा बुरा हालत नहीं आप चाहते ऐसा ऐसा हो ऐसा तो उल्टा उल्टा होता आप चाहते ऐसा ना हो तो वही होते रहते इसे चाहना बंद कर दो जाहे विधि राके रामता है जिस जागरूक से प्रभात तो मैंने रखा है चुप चप मौज करो इधर छाला संतुष्ट जो हो रहा है सब ठीक है भला हुआ तो ठीक बुरा हुआ तो ठीक जैसा भी हो रहा है सो ठीक यदि करता देश विशेष अभिज्ञा सिद्धांत समझा रहा है क्यों ना अभिज्ञा यो ऐसा तब समझा रहे देखो भाई यदि यह करता देश विषय कष का अभिज्ञ होता तो सन देश विशा, देश विषय स्वातंत्र कर्म नियुंजियात और यह भी तुम यदि मानते हो यह करता की स्वतंत्रता है ये अपनी मर्जी से कर्मों को प्रेरणा दे सकता है नियुक्त कर सकता है फल देने में फिर तो, तो, तो अनिष्ट फल से प्रयोगता से कभी भी यह अनिष्ट फलों का प्रयोगता हो ही नहीं सकता लेकिन दिन रात अनु क्यों भोग रहा है क्यों ऐसे कर्मों को प्रेरणा दे रहा है चुपचाप है ना मानना पड़ेगा इसीलिए इसकी अधिन नहीं है ये प्रेरता नहीं हो सकते प्रेरक नहीं है कोई और है जो कर्मों को नचा रहा है हमें कर्म फल दे रहा है इसको हम तो मानना चाहिए इसलिए क्या करे प्राध कर्म है।, है ना हम लोग को अपने ही कहना पड़ता है अंत में प्रात तो घूम का सारा चर्चा साक्कर जितना भी करो अंत में एक अन्य कर्म हो गए आज दो रोटी दर्वा खाने का कर्म था इसलिए पेट गड़बड़ा गया और अब ठीक लग रहा है और शाम तक पता नहीं क्या होएगा कौन सा कर्म आएगा अंदर क्या पता और शनि तो है ही कहा भी था हाँ पेट खराब कर रखेगा तुम्हारा डायबिटीज बढ़ा के रखेगा वो और जब से वो पढ़ा है देखो वही हो ही रहा जब से साढ़े सात सिंह राशि में आया है डायबिटीज कंट्रोल में पेट गड़बड़ लीवर गड़बड़ा रहा है सब गड़बड़ा भौतिक कौन का देखो वो भी भौतिक वस्तु है ये भी भौतिक वस्तु है, आपस में इनका रिएक्शन प्रतिक्रिया हो रही है लेन देन चल रहा है धनाधन और तो श्री महाराज करे हम तुम्हारे छोड़ेंगे नहीं हम कहे तुमको जो करना है कर लेना भैया हमारे क्या बिगड़ रहा है, है? हमारे स्वरूप से तो तुम घबरा के काम करते हो शरीर को तो नष्ट करो कर लो जो करना है कर लो वह आपत्ति थोड़ी है आगम पायन नित्य प्रे नीसरे कहते हैं यदि वास्तव में स्वतंत्र होता कर्मों को नियुक्त करने फल देने हैं तो फिर तो अपने अनर्थ को क्यों चाह रहा है अपने फल को क्यूँ चाह रहा है ये अनिष्ट फल से अप्रयोगता से अनिष्ट फलों के प्रति प्रयोगता नहीं हो सकता इसीलिए कर्ता ही कर्मों का प्रेरक है यह सिद्धांत भंग हो गया तीसरा पूर्व पक्ष खड़ा हो गया महाराज यह पूर्व सिद्धांत एक साथ ही बोल दे रहे भाषण एक ही वाक्य में पूर्व पक्ष भी छिपा है सिद्धांत का जवाब भी दो में ऐसा करेंगे बाकी सब में अलग अलग करके बोलेंगे दो पक्ष को एक साथ बोल कर्तुरक्षया कर्म विकोरा दृष्टाना चर्मणी विकार सह निर्निमित तदनिच्छया आत्सवेदम तरह विकोति कर्म न चा यह पूर्व पक्ष कहता है जैसा आलू वगैरह ना सब्जी वगैरह रखे रखे तो क्या होता है वह काल क्रमण अपने आप विकर तो प्राप्त हो जाता सड़ जाएगा उसमें उनको फूट जाएगा पौधा कुछ ना कुछ हो जाता है ये हजारों बीज पड़े हैं मौके लेकर अपने अपने पैदा होते रहते हैं अलग अलग मौसम पैदा होते रहते हैं संसार में वैसे कर्म का बीज भी निर्निमित्त, न करता नहीं शर्त दोनों के कर दिया कहते निर्निमित्त में वर्मा विकोत्यवर्व पक्षा सिद्धांत तो कहते नहीं निर्मित हो नहीं सकता निक्रमित कर चर्म कर्म चर्मबद्ध भी क्रोधित न ऐसा न कर देना कर्म जो है बिना निमित्त कहीं भी कार्य को प्राप्त कर जाएगा चर्मादि के समान ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि आत्मसंवेद कहा है कर्म आत्मा में समय समझता है ना इसम संवेदम सब न कुरे आत्मसंवेतम कर्म निर्निमित अनिच्छया अनिच्छय मैंने कर्तुर अनिच्छया आंगलिका साफ करें ना कर्तुर अनिच्छया कर्ता की इच्छा से कोई ले रहा न ईश्वर की इच्छा है न जीव रूपी कर्ता की इच्छा है कर्ता ईश्वर सब की इच्छा सहित रहित होकर के कर्म स्वतः विकार को प्राप्त होता है अपने आप फल देते रहता है टाइम टू टाइम अपने आप को फल देना शुरू कर देता है जैसे चमड़ा आदि स्वतः विकार को प्राप्त हो जाते हैं ऐसा जब कहा सिद्धांत में अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि चर्म भी स्वतः बिना अन्य निमित्तों का विकार को प्राप्त नहीं होता एक आलु को रख दो वो भी स्वतः बिना निमित्त का अपने आप ही विकार को प्राप्त हो ऐसा नहीं होगा उसमें हवा लग रहा है धूप लग रहा है पानी पड़ रहा है कुछ रुच हो रहा है अनेकों निमित्त है जो उसको सड़ा देता है न्यू तो सड़ जा रहा है फ्रिज में रखते हो वो भी धीरे धीरे सुखता है ना उसमें लेकिन सब में समय अलग अलग क्यों लग रहा है सुख क्यों नहीं हुआ क्योंकि वो इसका अन्य बहुत कारण का आपने ऐसा सन्नी विशेष पैदा कर दिया जिसे जल्दी सड़े नहीं फ्रिज में रख दिया कोल्ड स्टोरेज में होगा छह छह महीना बड़ा रहेगा, पे कुछ नहीं होता उसको। और तो आदमी करोगे तो कोल्ड स्टोरेज मर जाएगा खून ठंडा हो जाएगा बिल्कुल मर जाएगा यही बात है रुड़की में एक बार रुड़की के कोल्ड स्टोरेज में मजदूर गया था अब पता नहीं दार होगा थोड़ा अच्छा लगा उसको उस समय में जब वो थका हुआ था गोरी गोरी ले करके लगा ए सी कमरे में कभी जिंदगी में देखा नहीं उसने बड़ा ए सी जैसा लग रहा है थोड़ा बैठा होगा वो तो वहीं गए बाकी कोई ध्यान ही नहीं दिया मुझे अंदर गया वहीं वहां सब आगे समझ गया और लगा दिया ताला करके मारे चला गया दूसरा दिन देखते दे तो मुर्दा तो अंदर मर अंदर देखो आलू गोरू को छह महीने तो सटेगा नहीं वो आदमी तो मरी गया फोर आवर्स नहीं लगा इसे बताओ ये कहां से तुम कह रहे हो चर्मादिओ दृष्टान दे रहे हो सतविकार का प्राप्त होगा असंभव हो।